झांसी की रानी हे हिम्मत तो निकलो आगे घोड़ी पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा उसके स्वर में चुनौती थी अच्छा तो यह बात छोड़ो घोड़ा चल हुँ। अपने घोड़े पर जम कर बैठते हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार की दोनों घोड़े हवा से बातें करने लगे कोड़ी देर में ही बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा बराबर आते हुए बोली अब बोलो और देखो हिम्मात हाँ, हाँ। यह कहते कहते वो तेजी से आगे निकल गई फिर तो उसने इतना तेज घोड़ा दोड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी घोड़ा और सवार नहीं फिर भी बालक ने पीछा नहीं छोड़ा पर इस प्रयत्न में उसका घोड़ा ठोकर खा गया और वह धम्म से नीचे जा गिरा बालक चिल्लाया अह मनु मैं मरा अरे ये क्या बालिका ने घोड़ा मोड़ दिया और वो बालक के पास जा पहुंची फिर उसने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और घर की ओर चल दी STEM में बालक ने कहा तुम तो घोड़ी को बहुत तेज दौड़ाती हो मनु तेज तुमने क्यों कहा था है हिम्मत तो निकलो आगे अब बताओ मुझ में हिम्मत है या नहीं बालिका ने हंसते हुए कहा हां तुम में हिम्मत है और बहादुरी भी बालक बोला मनु बालक को घर ले आई बिना सवार के घोड़े को आते देख सभी बहुत चिंतित थे बालक को सकुशल देख सब बहुत खुश हुए उन्होंने मनु की बहुत प्रशंसा की जानते हो बच्चों यह मनु कौन थी यह थी मोरोपंत तावे की बेटी जो आगे चल कर जहांसी की रानी लक्षमी बाई के नाम से प्रसद्ध हुई और ये बालक था पेश्वा बाजी राओ का पुत्र नाना साहब मनु नाना साहब की मुह बोली बहन थी मनु का जन्म वारा नसी में हुआ था। वो तीन-चार वर्ष की ही थी कि उसकी माता का देहन थो गया। इससे मोरोपंत बड़े दुखी हुए। और बेटी को लेकर पेशवा बाजी राओ के पास बिठूर आ गये। पेश्वा बाजी राओ मनु को बहुत प्यार करते थे। उसकी सुन्दर्ता को देखकर वे उसे छबीली कहा करते थे। बाजी राओ ने अपने पुत्रों नाना साहब और राओ साहब को घुर सवारी सिखाने का प्रबंद किया। तो मनु कैसे पीछे रहती। वो भी उनके साथ घुर सवारी करने का अभ्यास करती थी और थोड़े दिनों में वो अच्छी घुर सवार बन गई नाना साहब और राउ साहब के साथ मनों भी हत्यार चलाना सीखने लगी थोड़े ही दिनों में उसने तलवार चलाना भाला बर्चा फेकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया वह तरह-तरह के व्यायाम करती कुश्ती और मलखंभ तो उसके प्रिय व्यायाम थे जब मनु सयानी हो गई तो उसका विवाह जहांसी के राजा गंगा धर राओ के साथ हो गया जहांसी में जाकर मनु रानी लक्ष्मी बाई कहलाने लगी झांसी के राज महलों में लक्ष्मी बाई को पहले तो ऐसा लगा कि वे बंधन में पड़ गई हैं पर बाद में उन्होंने महलों में ही कुश्ती मलखंभ आदि व्यायाम करने और हथियार चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया उन्होंने स्त्रियों से कहा तो तुम अपने को कमजोर मत समझो खूब परिश्रम करो और शरीर को मजबूत बनाओ वेद दासियों को भी अपनी सहेली समझती थीं सभी स्त्रियों पर उनका ऐसा जादू चढ़ा कि उनमें से बहुत सी व्यायाम करना और हथियार चलाना सीखने लगीं लक्ष्मीबाई धार्मिक ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ती थीं वे दान पुण्य भी खूब करती थीं जो भी कोई सहायता के लिए उनके पास आता वो उनके दरवाजे से निराश नहीं लौटता रानी के इस व्यवहार से झांसी के लोग उन्हें बहुत चाहते थे कुछ समय बाद लक्ष्मी बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया theme mein prasannata ki lehar daud gayi yeh balak abhi 3 mahine ka bhi na hua tha kichchil basa maharaj gangadhar rao is dhakke ko seh nahi kar sake aur bimar pad gaye jhansi ki gaddi ka varis na rehne par अंग्रेज उसे हलप जाएंगे। ये सूच कर महराज ने अपने ही वंच के एक बालक को गोद ले लिया। बालक का नाम रखा गया दामुदर राओ गंगाधर राओ। इसके कुछ दिन बाद महराज गंगाधर राओ का देहन्त हो गया। सारी झांसी में शोक के बादल छा गए महाराज का देहांत होते ही अंग्रेजों को झांसी पर अधिकार करने का अवसर मिल गया उन्होंने महाराज द्वारा गोद लिए बालक को उनका वारिस स्वीकार नहीं किया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया सन 1857 का वर्ष था देश में जगह-जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था कानपुर में विद्रोहीओं का बड़ा जोर था नाना साहब उनके नेता थे कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची झांसी की छावनी के सिपाहियों ने अपने कुछ अंग्रेजी अफसरों को मार यह देख बचे खुचे अंग्रेजों ने अपने बाल बच्चों को रानी के पास भेज दिया। पर जब शहर में भी विद्रुह फैल गया तब वे अपने स्त्री बच्चों को लेकर किले में चले गए। विद्रु ही सिपाहियों ने कििला घेर लिया। तब अंग्रेजों ने कििला छोड़ने का निश््च कर लिया। जैसे ही वे बाहर आए सिपाही उन पर टूट पड़े और उन्हें मार डाला। महारानी को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ अब रानी ने झांसी का शासन संभाल लिया लगभग 10 महीने तक रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर राज किया अंग्रेजों के मन में यह बात बैठ गई कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों से मिली हुई है पातह उन्होंने एक अनुभवी सेना पती हिवरोज को जहांसी पर आक्रमन करने भेजा हिरोज ने एक विशाल सेना लेकर जहांसी पर आक्रमन कर दिया अंग्रेजों के इस आक्रमन से लक्ष्मिबाई घबराई नहीं दो चार दिनों में ही उन्होंने अंग्रेजों का सामना करने का प्रबंध कर लिया उनकी प्रजा और सेना ने उनका पूरा पूरा साथ दिया वो स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध की तैयारियों को देखती झांसी की स्त्रियां भी अपनी रानी के साथ कमर कसकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार हो गईं भीषण युद्ध आरंभ हो गया तोपों की मार से जहांसी नगर का परकोटा जगह जगह तूटने लगा रानी पूरे बारे दिन तक साहस के साथ उनका सामना करती रही अन्त में अंग्रेजी सेना जहांसी में घुस पड़ी उसने लूट पाठ और मार्काट मछ दी अब रानी ने खिला छोड़ने का निश्चय कर लिया उन्होंने बालक दामो दरराओ को पीछ पर बांंद और अपने कुछ सहसी सैनकोों के साथ अंग्रेश जी को चीर्ती हुई किले से बाहर निकल गए अंग्रेश सैनिक उन्हें आश्चर्य से देखते रहेह गए उनमें इतना सहस न था कि वे रानी को पकड़ सके इसी से निकल कर रानी कालपी पहुँची। कालपी में राव सहब और तात्या टोपे एक बड़ी भारी सेना के साथ डेरा डाले हुए थे। रानी का पीछा करते हुए ह्यूरोज भी कालपी पहुचा। खमासान युद्ध हुआ। परंतु रानी यहां से भी बच निकली अब राव साहब और रानी ग्वालियर की ओर चल दिए दत्ता टोपे ने पहले से ही ग्वालियर की फौज को अपनी ओर मिला लिया था इसलिए साधारण सी लड़ाई के बाद उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया कंटु ये लोग अभी सांस भी न ले पाए थे कि हीरोज की फौज ने ग्वालियर को भी आ घेरा दूसरी अंग्रेज सेना अधिकारी भी अपनी सेनाओं के साथ ग्वालियर आ पहुंचे अब रानी ने समझ लिया कि ये मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई है पहले 2 दिन की लड़ाई में रानी का घोड़ा घायल हो गया था इसलिए रानी को एक दूसरा घोड़ा लेना पड़ा रानी शत्रुओं पर टूट पड़ी लिए लिए। राव साहब और तात्या टोपे दूसरे मोर्चों पर लड़ रहे थे रानी चाहती थी कि सब मिलकर अंग्रेजों के मोर्चों को उखाड़ दें इसी वे अंग्रेज सेना को चीरती हुई आगे बढ़ी कमांडर लाई रानी के साथ ही एक एक कर कटने लगे रानी का घोड़ा उन्हें एक और ले भागा पीछे पीछे रानी के खून के प्यासे अंग्रेश सैनिक थे एक नाले पर जाकर रानी का घोड़ा अड़ गया रानी ने बहुत प्रयत्न किया कि घोड़ा नाला पार कर जाए पर वो ऐसा अड़ा कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लिया इतने में एक अंग्रेज सैनिक ने रानी को आघेरा उसने रानी के सिर पर वार किया इससे रानी के सिर और एक आंख पर गहरी चोट आई रानी के सेवक ने उस अंग्रेज सैनिक को एक ही वार में समाप्त कर दिया तब तक रानी के अन्य सिपाही और सेवक भी वहां आ पहुंचे रानी की यह दशा देख वे बहुत दुखी हुए रानी ने उनसे कहा ओ, ओ, ओ, देखना शत्रू मेरे शरीर को आ, आ, हाथ ना लगा पाएं। आ, आ, आ, आ। रानी के सेवक उन्हें पास ही एक साधू की कुटी में ले गए। वहां पहुँचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया इस से पहले के अंग्रेश सैनिक वहां पहुँचते साधू ने अपनी कुटी का घास फूस और लकडियां डाल कर उनकी चिता में आग लगा दी इस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए राणी ने अपने प्राण द्योच्छावर कर दिये। ना तो राणी लक्ष्मी बाई के पास कोई बहुत बड़ी सेना थी और ना कोई बहुत बड़ा राज्य। फिर भी इस स्वतंत्रता संग्राम में जो वीरता उन्होंने � उसकी प्रशंसा उनके शत्रुओं ने भी की है अपने बलिदान से रानी ने सिद्ध कर दिया कि समय पड़ने पर भारतीय नारी भी शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकती है ऐसी वीरांगनाओं से देश का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा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 मिताली और गौरव ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन